आध्यात्म रामायण कि कांड ष्ठम सर्ग देव्या समीपम गि बद्धांजलि पुटा सिता तत प्राह हनुमत योगिनी दिव्य दर्शना प्रसन्न चित्त से उस देवी के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए तदनंतर वह दिव्य दर्शन योगिनी हनुमान जी से इस प्रकार कहने लगी हेमा नाम पुरा दिव्य रूपिणी विश्वकर्मणः पुत्री महेश नृत्य न तो पूर्व काल में विश्वकर्मा की हेमा नाम वाली एक दिव्य रूपिणी पुत्री थी उस सुंदरी ने अपने नृत्य से महादेव जी को प्रसन्न किया तुष्टो महेश प्रदाभिदिव्यपुरहत अतः सिता साती वर्षाणाम अयुतायुत प्रसन्न होने पर श्रीशंकर ने उसे यह विशाल सौ दिव्य नगर रहने के लिए दिया यहाँ वह सुंदर धातु वाली हजारों वर्ष रही तस् सखी विष्णु तत्परा मोक्ष कांक्षिणी नामना स्वयं प्रभा दिव्य गंधर्वतनया गच्छन्ति गति ब्रह्मलोकम साहेद तपश्चर अतः निवसतीवर्जित मैं उसकी सखी दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री हूँ मेरा नाम स्वयं प्रभा है मुझे मोक्ष की इच्छा है अतः मैं सर्वदा विष्णु भगवान की उपासना में तत्पर रहती हूँ पूर्व काल में जब वह ब्रह्मलोक को जाने लगी तब उसने मुझसे कहा कि तू सब प्रकार के प्राणियों से रहित इस स्थान में ही तपस्या कर तपस्या करेता युगेदास थ्री भुवा नारायणो विचरस्यति हर हरणाथा विचरष्यति काल मार्गंतों वाणरा स्त भायां ते गुहा पूजि सतान् रामं प्रयत्नत यातासी भवनम विष्णु योगि गम्यम सनातनम गंतुमेक्षा द्रष्टुतरा तेतायुग में, तेता में साक्षात अभ्यनारायण राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए वन में विचरेंगे उनकी भार्य का ढूंढते हुए कुछ वानर तेरी गुहा में आएंगे उनका भली प्रकार सत्कार कर तू रामचंद्र जी की उनके पास जाकर पूर्वक वंदना और स्तुति करके भगवान विष्णु के नित्य धाम को चली जाएगी जो योगियों को ही प्राप्त होने योग्य है, अतः अब मैं तुरंत ही भगवान राम का दर्शन करने के लिए जाना चाहती हूँ योयम पिदधम्षिणी गहिर्गुहाम तथा चक्रोस्ते वेगा वनम तुम लोग अपनी अपने आँखें मूँद लो अभी गुहा के बाहर पहुँच जाओगे उन्होंने ऐसा ही किया और तुरंत ही पहले वन में पहुँच गए साक्वा गुहा शीघ्र जय राघवसनिधि तत्म स सुग्रीव लक्ष्मण चधश इधर वह योगिनी भी उस गुहा को छोड़कर तत्काल श्री रघुनाथ जी के पास आई और वहां सुग्रीव तथा लक्ष्मण जी के सहित उनका दर्शन किया कृतवा गद रामं उस बुद्धिमती ने श्री रामचंद्र जी की प्रदक्षिणा कर उन्हें बारं बारंबार प्रणाम किया और फिर पुलकित तनु होकर गदगद वाणी से इस प्रकार कहने लगी दासी तवाहम राजेन्द्र दर्शनाथ मिहार्ष सहस्राणी तप्त में दुश्चर तप गुहाँ दर्शनाथ ते फल मेद्य तपह अद्यवा नमशा माया परत सर्वूसुता लहिंतरवस्थित योगमायाजविका छन्नो मानुष विग्रह न लक्ष्म्य से ज्ञानदा शैल शिव रूपी अवतीर्णों भगवन्कमसी लोके जाति ये तव तत्व रघुत्म ममै तदेव सदा भात हृदा राम दे पदयुगम दर्शित मोक्षदर्शन अदर्शनम भवागपरिदर्शन धनपुत्रकला विभूति परिदर्पित हे राजा धिराज मैं आपकी दासी आपके दर्शनों के लिए यहाँ आई हूँ मैंने आपका दर्शन पाने के लिए ही गुहा में रहकर कर सहस्त्रों वर्षों से बड़ी कठोर तपस्या की है आज मेरा वह तप सफल हो गया अहो आज यह कैसा शुभ दिन है कि मैं साक्षात मायातीत तथा समस्त भूतों में अलक्षित भाव से बाहर भीतर विराजमान आप परमेश्वर को प्रणाम कर रही हूँ आप अपने शुद्ध स्वरूप को योग माया से आवृत कर मनुष्य शरीर में प्रकट हुए हैं अतः जिस प्रकार माइक रूप धारण करने वाले मायावी को साधारण पुरुष नहीं देख सकते उसी प्रकार आपके शुद्ध स्वरूप को अज्ञानी लोग नहीं देख सकते हे भगवान आपने महान भगवत भक्तों के भक्ति योग का विधान करने के लिए ही अवतार लिया है मैं तमोगुणी बुद्धिवाली आपको कैसे जान सकती हूँ हे रघुश्रेष्ठ संसार में जो कोई आपका परम तत्व तो जानते हो वे उसे भले ही जान जाना करें, मेरे हृदय भवन में तो सदा आपका यही रूप विराजमान रहे हे राम आज मुझे आपके उन मोक्षदायक शरण कमलों का दर्शन हुआ है जो संसार रूपी सरिता के पार करने वाले और सन्मार्ग ज्ञान कराने वाले हैं हे आदि पुरुष जो मनुष्य धन पुत्र कलत्र और विभूति आदि के मद से उन्मत्त हो रहा है वह आपकी स्तुति नहीं कर सकता क्योंकि आप तो अकिंचनों के ही सर्वस्य हैं निवृत्त गुण मार्गा निष्किंचन घनाय नम स्वात्मा विराय सर्वत्र गुणात्मे पुरुषं रूपिणशादिध्याजिम देवते चरव मे ता चेषिम कशेन्विडंबन जो गुणों की बहुत से बाहर निष्किचनों के धन अपने आत्म स्वरूप में ही रमण करने वाले और स्वरूप से निर्गुण तथा आरोप से सगुण हैं उन आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूं मैं आपको काल रूप से सबका नियंता आदि मध्य और अंत से रहित सर्वत्र समान भाव से व्याप्त तथा परात्पर पुरुष मानती हूं हे देव मानव चरित्रों का अनुकरण करते हुए आप जो जो लीलाएँ करते हैं उनका मर्म कोई भी नहीं जान सकता न तेस्ति तन्माया पश्यन्ति कचिदयिथो देशो वापरवच तन्मयात्म ता पश्यधम अजसर्तुरीश सेवतिरा दिशो जन्मकर्मादिकक्यंतंबनम प्रभु आपका न कोई प्रिय है न अप्रिय है और न उदासीन है आपकी माया से जिनके अंतकरण आवृत्त हैं वे ही लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार आपको वैसा देखते हैं आप अजन्मा अकर्ता और ईश्वर हैं आपके जो देव तिरक और मनुष्य आदि योनियाओं में जन्म और कर्म होते हैं यह आपकी महान लीला है स्वामाक्षरम जातम कथाश्रवण सिद्ध के चिति कौशलराजस् तपस फल सिद्ध कहते हैं आप अविनाशी ईश्वर ने अपनी कृति फैलाकर तथा कथाश्रवण की सिद्धि के लिए ही अवतार लिया है कोई यह भी कहते हैं कि कौशलाधिपति महाराज दशरथ को उनकी तपस्या का फल देने के लिए आपने जन्म लिया है जातम् आहु कौसल्या जाता आहू परे जुष्टराक्षसूभरणिभू ब्रह्मणालूण जाये तृण्व गाय कथस्ते रघुनंदन पश्य पाबुता तन्माया गुणब्धा हम गुणाश्रेयम् गुणाश्रम कथम ताम तो तुम वा विपम विप विपुम नमस्या रघुश्रेष्ठ बाढ़ किन्हीं लोगों का कहना है कि आप कौशल्याजी की प्रार्थना से प्रकट हुए हैं तथा तो किन्हीं किन्हीं का मत ऐसा भी है कि ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भूमि के भारभूत राक्षसों का नाश करने के लिए ही आप सर्वव्यापक होते हुए भी मनुष्य रूप से अवतरण हुए हैं हे रघुनंदन जो लोग आपकी कथाओं को सुनेंगे या कहेंगे वे अवश्य ही संसार सागर को पार करने के लिए नौका रूप आपके चरण कमलों का दर्शन करेंगे हे देव मैं आपकी माया के गुणों के वशीभूत हूँ फिर उन गुणों से अत्यंत पृथक और उनके आश्रय रूप आपको मैं कैसे जान सकती हूँ ऐसे ही वाणी के विषय न होने के कारण मैं आप विभु की स्तुति भी कैसे कर सकती हूँ अतः भाई लक्ष्मण और सुग्रीवादि पार्षदों के सहित आप धनुर्बाणधारी रघुश्रेष्ठ को मैं केवल प्रणाम करती हूँ एवं स्तो रघुश्रेष्ठ प्रसन्न प्रताक्ष ोगनिम भक्ता कांक्षित उसके इस प्रकार स्थिति करने के प्रताप पापहारी श्री रघुनाथ जी अति प्रसन्न हुए और उस अनन्य भक्ता योगिनी से बोले तेरी हार्दिक इच्छा क्या है साघव भक्त भक्तिम थे भक्तवत् क्या देहि दे प्रभो उसने अति भक्तिपूर्वक श्री रघुनाथ जी से कहा हे भक्तवत्सल प्रभो मैं जहाँ कहीं भी जन्म लूँ आप मुझे अपनी अचिंत्य भक्ति दीजिए तद भक्ति सुसदा संगो भूजा में प्राकृत सुना जिह्वा मेरा मरा मे ते सर्वदा प्रत्येक जन्म में मेरा संग आपके भक्तों से ही हो संसारी लोगों से न हो और मेरी जिहवा सदा भक्तिपूर्वक राम राम ऐसा रटा कर धनुर्वाण धरम पीत वास मुकुटोज्वलम अंगद अंगनपुरे मुक्ता हम कौस्तुभ मन कुंडल ही भान तम शरत मेरा बरम नान्यमे प्रभु और हे प्रभु हे राम मेरा मन आपकी उस शोभायमान श्यामल मूर्ति का श्री सीता जी और लक्ष्मण के सही सर्वदा चिंतन करता रहे जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं तथा जो पीताम्बर धारी मुकुट विभूषित एवं भुजवंद नुपुर मोतियों की माला कौस्तुमढ़ि और कुंडलों से सुशोभित है हे प्रभु उसके सिवा और मैं कोई वर नहीं मांगती श्रीरा मुच भवत्म महाभागे गच्छतम् गद रीवनम तत्र स्मरती भूतपंचकम श्री रामचंद्र राम जी बोले हे महाभागे ऐसा ही होगा अब तो भद्रिकाश्रम को जा वहाँ मेरा स्मरण करते हुई तो शीघ्र इस पांच भौतिक शरीर को छोड़कर माँ बेब परमात्मान अचिरा प्रतिपद्य थे इस पांच भौतिक शरीर को छोड़कर मुझ परमात्मा को ही प्राप्त हो जाएगी सत्ता रघुत्तम वचो मृतसार कल्पम तद बदरी तरुखंडजुष्ट तीर्थम तदा रघुपतिम मनसा स्मरती तके वरम पदम साघुनाथ जी के ये अमृत के समान मधुर वचन सुनकर स्वयं प्रभा उसी समय पुण्य पुण्यक्षेत्र वज्रिकाश्रम को चली गई जहाँ बहुत से वेरों के वृक्ष लगे हुए हैं वहाँ अपने अंतकरण में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते ही वह अंत में शरीर पात होने पर परम पद को प्राप्त हुई यदि श्रीमद आध्यात्म रामायणे उमामहेश्वर संवादे किस्कन्धा कांडे ष्ठ सर्गः